महाभारत शांति पर्व अष्ट शमोध्याय राजा के सेवक सचिव तथा सेनापति आदि और राजा के उत्तम गुणों का वर्णन एवं उनसे लाभ भीस्मुवाच स स्वा प्रकृतिमापन्न परम दैन्य मुगत ऋषणा पाप तपोवन बहिष्कृत कहते हैं राजन इस प्रकार अपनी जोनि में आकर वह कुत्ता अत्यंत दीन दशा को पहुंच गया जिसे ने हंकार करके उस पापी को तपोवन से बाहर निकाल दिया एवं राति मत विदि सत्य और जब आर्जप प्रकृतिम सत्यम सुतम वृत्तम कुलम दवम अनुक्रोशम बलम वीर प्रभाव प्रश्रम साम भृत्या सुरक्षिता इसी प्रकार बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह पहले अपने सेवकों की सच्चाई शुद्धता सरलता स्वभाव शास्त्र ज्ञान सदाचार कुलीनता जितेंद्रियता दया बल पराक्रम प्रभाव विनय तथा क्षमा आदि का पता लगाकर जो सेवक जिस कार्य के योग्य जान पड़े उन्हें उसी में लगावे और उनकी रक्षा का पूरा प्रभाव प्रबंध कर दे ना नीक्ष महे पाल सचिव कर तुमते अकूल, ना न राजा सुख में राजा परीक्षा लिए बिना किसी को भी अपना मंत्री न बनावे क्योंकि निच कुल के मनुष्य का सांस पाकर राजा को न तो सुख मिलता है और न उनकी उन्नति ही होती है न पापे कुते बुद्धिम विद्यमानप्यनागसी कुलिन पुरुष यदि कभी राजा के द्वारा बिना अपराध के ही तिरस्कृत हो जाए और लोग उसे फोड़े या उभारे तो भी वह अपनी कुलीनता के कारण राजा का अनिष्ट करने की बात कभी मन में नहीं लाता है अकूल इनस्तो पुरुषः प्राकृत साधु संशयाथ दुर्लभ स्वर्यता निंदता शत्रुताजेत नीच कुल का मनुष्य साधु स्वभाव के राजा का आश्रय पाकर यद्युर्लभ ऐश्वर्य का भोग करता है यदि राजा ने एक बार भी उसका निंदा कर दी तो वह उसका शत्रु बन जाता है ज्ञान विज्ञान पारगम सर्वशास्त्रार्थ तत्व सहिष्णम देश तथा कृतज्ञ बलवंत दांतम तेन्द्रियं लंतुष्ट स्वामी मित्रूषक सचिव देश कालज्ञपंग्रहणेरत सतत युक्त मनस हितैष्षिणम अतंद्रित युक्तचारम से सन्धि विग्रह कोविद र्ग वेत्ता पौर्जान पद खाता कव्यूह तत्व बलहर्षण कोविद इंगिताकार तत्व यात्रा ज्ञान विशारद अस्त शिक्षा से तत्व अहंकार विवर्जित प्रगलभम दक्षिण दात बलिद युक्त चौक्ष चौक्षदर्शन नायक नीत कुशल प्रसृतक्षण मृदुवादीन धीरम शूरम हृदय देश कालोपादक अतः राजा उसी को मंत्री बनाबे जो कुीन सुशिक्षित विद्वान ज्ञान विज्ञान में पारंगत सब शास्त्रों का तत्व जानने वाला सहनशील अपने देश का निवासी कृतज्ञ बलवान क्षमाशील मन का दमन करने वाला जितेंद्रिय निर्लोभ जो मिल जाए उसी से संतोष करने वाला स्वामी और उसके मित्र की उन्नति चाहने वाला देश काल का ज्ञाता आवश्यक वस्तुओं के संग्रह में तत्पर सदा मन को वश में रखने वाला स्वामी का हितैषी आलस्य रहित अपने राज्य में गुप्तचर लगाए रखने वाला संधि और विग्रह के अवसर को समझने में कुशल राजा के धर्म अर्थ और काम की उन्नति का उपाय जानने वाला नगर और ग्रामवासी लोगों का प्रिय खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह निर्माण कराने की कला में कुशल अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने में प्रवीण शकल सूरत और चेष्टा देखकर देख ही मन के यथार्थ भाव को समझ लेने वाला शत्रुओं पर चढ़ाई करने के अवसर को समझने में विशेष चतुर हाथी के शिक्षा के यथार्थ तत्व को जानने वाला अहंकार रहित निर्भीक उदार संयमी बलवान उचित कार्य करने वाला शुद्ध शुद्ध पुरुषों से युक्त प्रसन्न मुख प्रियदर्शन नेता नीति कुशल श्रेष्ठ गुण और उत्तम चेष्टाओं से सम्पन्न उदंडता रहित विनयशील स्नेही मृदुभाषी धीर शूरवीर महान ऐश्वर्य से संपन्न तथा देश और काल के अनुसार कार्य करने वाला हो सचिव ज प्रकुरते चैनमें तस्वैते राज्य जो स्नागृहपते जो राजा ऐसे योग्य पुरुष को सचिव मंत्री बनाता है और उसका कभी अनादर नहीं करता है उसका राज्य चंद्रमा की चांदनी के समान चारों ओर फैल जाता है गुणे युक्तो राजा साम प्रजा पालन तत्पर राजा को भी ऐसे ही गुणों से युक्त होना चाहिए साथ ही उसमें शास्त्र ज्ञान धर्म धर्मपरा तथा प्रजा पालन की लगन भी होनी चाहिए ऐसा ही राजा प्रजाजनों के लिए राजनी होता है धीरो काले पुरुष राजा धीर क्षमाशील पवित्र समय समय पर त्रिक्ष पुरुषार्थ को जानने वाला सुनने के लिए उत्सुक वेदज्ञ श्रवणपरायण तथा तर्क वितर्क में कुशल हो मेधावी धारणा यथा तो न्यायोपादक दा प्रिया क्षमास्पर मेधावी धारणा था, शक्ति से संपन्न ये सूचित कार्य करने वाला इंद्रे संयमी प्रिय वचन बोलने वाला तथा शत्रु को भी क्षमा प्रदान करने वाला हो दाना छेदे स्वयं कार्य श्रद्धालु सुख दर्शन हम, आर्त स्त प्रदो निपता राजा को दान की परंपरा का कभी उच्छेद न करने वाला श्रद्धालु दर्शन मात्र से सुख देने वाला दिन दुखियों को सदा हाथ का सहारा देने वाला विश्वसनीय मंत्रियों से युक्त तथा नीति प्रायण होना चाहिए कर्मण्य मात्या जनप्रिय वह अहंकार छोड़ दे द्वंद्व से प्रभावित न हो जो ही मन में आवे वही न करने लगे मंत्रियों के लिए मंत्रियों के किए हुए कार्य का अनुमोदन करें और सेवकों पर प्रेम रखें संग्रहित जनोस्त प्रसन्न वा सदा सदा भित जनापेक्ष न क्रोधी सुमहाना अच्छे मनुष्यों का संग्रह करे जड़ता को त्याग दे सदा प्रसन्न मुख रहे सेवकों का सदा ख्याल रखे किसी पर क्रोध न करे अपना हृदय विशाल बनाए रखे युक्त दंडो न्यान चार नेत्र कुशल सदा। न चित्त दंड दे दंड का कभी त्याग न करे धर्म कार्य का उपदेश दे गुप्तचर रूपी नेत्र की देखभाल करे प्रजा पर कृपा दृष्टि रखे तथा सदा ही धर्म और अर्थ के उपार्जन में कुशलता पूर्वक लगा रहे राजा गुणसता किरण्यो भवेद योदा से राज्य से नितव्या बुद्धिम अभिस्थित ऐसे सैकड़ों गुणों से संपन्न राजा ही प्रजा के लिए वांछनीय होता है नरेंद्र राज्य की रक्षा में सहायता देने वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार श्रेष्ठ गुण समूह से संपन्न होने चाहिए इस कार्य के लिए अच्छे पुरुषों ही खोज करने की इच्छा रखने अपमान नहीं करना चाहिए योधा समर कृतज्ञ शस्त्र को विदा धर्म शास्त्र समा पदाति जन समृता अभियान गज पृष्ठस्था रथचर्या विशारदा तस्य नृपते महीन जिसके योद्धा युद्ध में वीरता दिखाने वाले कृतज्ञ शस्त्र चलाने की कला में कुशल धर्मशास्त्र के ज्ञान से संपन्न पैदल सैनिकों से घिरे हुए निर्भय हाथी के पेट पर बैठकर युद्ध करने में समर्थ रसचर्या में निपुण तथा तो धनुर्विद्या में प्रवीण होते हैं उसी राजा के अधीन इस भूमंडल का राज्य होता है यस्य हिते तस्य मयी जो जाति का अपमान तथा सेवकों के प्रति सठता कभी नहीं करता और कार्य साधन में कुशल है उसी राजा के अधिकार में यह पृथ्वी रहती है निद्रा च यस्य न विद्यन्ते जिस राजा में आलस्य निद्रा दुर्व्यसन तथा अत्यंत हास्य प्रियता, ये नहीं है। में उसी के अधिकार में यह पृथ्वी दीर्घ काल तक रहती है साहो वर्ण रक्षिता धर्मचर जो बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला महान उत्साही, चारों वर्णों का रक्षक तथा सदा धर्माचरण में तत्पर रहता है, है। उसी के पास यह पृथ्वी तक स्थिर रहती है। जो राजा नीति मार्ग का अनुसरण करता सदा ही उद्योग में तत्पर रहता और शत्रुओं की अवहेलना नहीं करता उसके अधिकार में दीर्घ काल तक इस पृथ्वी का राज्य बना रहता है चैव पूर्व काल में मनुष्य ने पुरुषार्थ दैव तथा उन दोनों के अनेक भेदों का वर्णन किया था वह बताता हूँ सुनो उत्थानम ही नरेंद्रणाम नया सदा भव बृहस्पति जी ने नरेशों के लिए सदा ही उद्योगशील बने रहने का उपदेश दिया है तुम सदा नीति और अनित के विधान को जानो उपकारवान सराज्य जो सत्रों के छिद्रदर्शी देखे का उपकार करे और सेवकों की विशेषता को समझे वह राज्य के फल का भागी होता है सर्वसंग्रहणे सर्वस युक्त नृपो भ सदा उत्थान शीलो जो राजा सुधा सबके संग्रह में संलग्न उद्योगशील और मित्रों से संपन्न होता है वही सब राजाओं में श्रेष्ठ है सच्चा शास्व सहस्त्रेण वीरारोहण भारत संग्रहीत मनुष्य कृष्ण चेतुम वचुन्धरा भारत जो उपरयुक्त मनुष्यों का संग्रह करता है वह केवल एक सहस्त्र अश्वारोही वीरों के द्वारा सारी पृथ्वी को जीत सकता है इस श्री महाभारत शांति पर बड़ी राजधर्मानुशासन पर बड़ी स्वर्षी संवाद अष्टादाधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता और ऋषि का संवाद विषयक एक अध्याय पूरा हुआ